प्रश्न उत्तर मणिमाला प्रकर्ण प्रश्न कारण शरीर की स्थिरता और स्वरूप की स्थिरता में क्या अंतर है उत्तर कारण शरीर की स्थिरता सापेक्ष है अर्थात चंचलता की अपेक्षा स्थिरता है परंतु स्वयं की स्थिरता निरपेक्ष है स्वयं कारण शरीर की स्थिरता का भी प्रकाशक साक्षी है प्रश्न रामायण में आया है सठ सुध रही सत संगति पाई बालक और मुरुख हृदय तो गुर और मूर्ख में क्या अंतर है उत्तर प्रत्येक कवि या लेखक के शब्दों में उनका अपना अपना एक विशेष अर्थ है यहाँ सठ वह है जो जानता नहीं और मूर्ख वह है जो जानता तो है पर मानता नहीं प्रश्न मुक्त और प्रेमी दोनों के व्यवहार में क्या फर्क होता है उत्तर मुक्त का व्यवहार समता का उदासीनता का होता है पर प्रेमी का व्यवहार प्रेमपूर्ण होता है क्योंकि भगवान प्यारे लगते हैं तो उनकी हर चीज़ प्यारी लगती है प्रश्न सीखा हुआ और जाना हुआ दोनों में क्या फर्क है उत्तर सीखा हुआ बुद्धि का विषय होता है और जाना हुआ बुद्धि का प्रकाशक होता है बुद्धि के अंतर्गत सीखा हुआ है और जाने हुए के अंतर्गत बुद्धि है सीखा हुआ तो धीर्ण दोनों होता है पर जाना हुआ अजीर्ण होता ही नहीं प्रश्न सीखना समझना और अनुभव करना तीनों में क्या अंतर है उत्तर इसको इस उदाहरण से समझना चाहिए छोटी बच्ची सीख लेती है कि यह मेरी माँ है वह माँ क्यों है कैसे है यह वह नहीं जानती जब वह कुछ बड़ी होती है तब वह समझती है कि उसने मेरे को जन्म दिया है इसलिए वह मेरी माँ है विवाह के बाद जब वह खुद माँ बनती है बालक को जन्म देती है तब उसको अनुभव होता है कि इस तरह माँ ने मेरे को जन्म दिया था प्रश्न सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है उत्तर सिद्धांत मानने का और नियम पालन करने का होता है प्रश्न स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है उत्तर स्वाभिमान सात्विक होता है और अभिमान तमसी मैं साधक हूँ तो साधन से विरुद्ध कार्य कैसे कर सकता हूँ मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ यह स्वाभिमान है मैं साधक हूँ दूसरे असाधक हैं इस प्रकार दूसरे की अपेक्षा अपने में विशेषता देखना अभिमान है अभिमान होने से मनुष्य साधन विरुद्ध कार्य कर बैठता है और स्वाभिमान होने से उसको साधन विरुद्ध कार्य करने में लज्जा होगी प्रश्न मुमुक्षा और जिज्ञासा में क्या अंतर है उत्तर मुमुक्षा में साधक अपनी मुक्ति चाहता है इसलिए उसमें व्यक्तित्व रहता है मुमुक्ष मुमुक्षा से ही तत्व की जिज्ञासा मुमुक्षा से भी तत्व की जिज्ञासा अच्छी है और उससे भी प्रेम की पिपाशा अच्छी है प्रश्न जिज्ञासा स्वयं में होती है अथवा बुद्धि या अहम में उत्तर जिज्ञासा स्वयं में होती है भाव रूप स्वयं ही अभाव का अनुभव होता है तभी जिज्ञासा होती है यदि ऐसा माने कि जिज्ञासा अहम में होती है तो अहम का मौलिक कौन है अहम के साथ किसने संबंध जोड़ा है मैं वही हूँ यह प्रत्यभिज्ञा किसमें होती है मानना पड़ेगा कि स्वयं चेतन ही अहम का मालिक है वही अहम के साथ संबंध जोड़ता है और उसी में प्रत्यभिज्ञा होती है स्वयं ने जितने अंश में अहम से संबंध माना है अहम को स्वीकार किया है उतने अंश में अज्ञान है जगत की सत्ता स्वयं में ही मानी है यहम भारतीय जगत गीता अतः स्वयं में ही जिज्ञासा होती है और स्वयं को ही बोध होता है बोध होने पर स्वयं में फर्क पड़ता है स्वयं में फर्क पड़ने पर मन बुद्धि इंद्रियों में भी फर्क पड़ता है प्रश्न सावधान रहना बढ़िया है या उदासीन रहना उत्तर कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहे पर भीतर से उदासीन रहे उदासीन रहने का अर्थ है राग वेश न रखे पक्षपात न करें तटस्थ रहे प्रश्न पहले लोग अन्याय को नहीं सहते थे पर आजकल अन्याय को सहते हैं क्या अन्याय को सहना उचित है उत्तर अन्याय को सहना उचित नहीं है अन्यायी आदमी ही अन्याय को सहता है चोर चोर मोचेरे भाई प्रश्न जब आवश्यक वस्तु स्वतः प्राप्त होती है तो फिर अनेक लोग शरीर निर्वाह की वस्तुओं का अभाव क्यों भोगते हैं उत्तर उन्होंने जन्म में अन्न जल आदि शरीर निर्वाह की वस्तुओं का दुरुपयोग किया था तभी उनकी तंगी भोगनी पड़ती है इसलिए अब तंगी भोगना ही उनके लिए आवश्यक है तात्पर्य है कि जैसे शरीर निर्वाह की वस्तुओं की आवश्यकता है ऐसे ही पहले किए गए कर्मों का फल भोगने की भी आवश्यकता है अथा मनुष्य को शरीर निर्वाह की वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उनको निरर्थक नष्ट नहीं करना चाहिए प्रश्न अखंड स्मृति क्या है उत्तर। मैं इस प्रकार अपने होनेपन का हम निरंतर अनुभव करते हैं यही अखंड स्मृति है मैं हूँ यह ज्ञान की अखंड स्मृति है और मैं भगवान का हूँ यह भक्ति की अखंड स्मृति है ज्ञान होने पर मैं नहीं रहता और हूँ है में बदल जाता है प्रश्न दूसरों को अपना माने या उनकी उपेक्षा करें दोनों में कौन सा वर्ग है उत्तर अपने शरीर की उपेक्षा होने चाहिए और दूसरों के शरीर में अपनापन होना चाहिए अर्थात जैसे अपने शरीर का दुख दूर करने की चेष्टा होती है ऐसे ही दूसरे के शरीर का दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए तात्पर्य है कि जैसे अपने शरीर में अपनापन है ऐसे अपने शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए ऐसे दूसरे शरीर में अपनापन होना चाहिए और जैसे संसार की उपेक्षा है ऐसे अपने शरीर की उपेक्षा होनी चाहिए दूसरों के हित के दृष्टि से व्यवहार चाहे जैसा यथा योग्य करें पर अपनेपन में फर्क नहीं आना चाहिए ज्ञान मार्ग में उदासीनता बढ़िया होती है और कर्मयोग तथा भक्ति योग में दयालुता बढ़िया होती है प्रश्न रामायण महाभारत आदि की कथाओं का रूपक बनाना उन्हें ज्ञान में घटाना जैसे रावण नाम अहंकार का है आदि क्या उचित है उत्तर इतिहास की कथाओं का रूपक बनाना ठीक नहीं है शास्त्रों में ज्ञान की बातों की कमी तो है नहीं फिर रूपक क्यों बनाएं रूपक बनाने से इतिहास का नाश होता है भगवान के चरित्र पर आघात होता है प्रश्न कीर्तन में जो सुख मिलता है वह कौन सा है उत्तर कीर्तन में मिलने वाला सुख सात्विक है जो भगवान की तरफ ले जाने वाला होता है प्रश्न एक बात तो यह आती है कि प्रकृति करता है और एक बात यह आती है कि न पुरुष करता है न प्रकृति करता है करता कोई नहीं है केवल मान्यता है दोनों में कौन सी बात ठीक है उत्तर वास्तव में कर्ता कोई नहीं है न पुरुष न प्रकृति पर यदि कोई कर्ता मानना ही चाहे तो यही कहेंगे कि कर्तापन प्रकृति जड़ में है पुरुष चेतन में नहीं तात्पर्य हुआ कि अगर कर्ता माना जाए तो वह प्रकृति में है अन्यथा कोई कर्ता नहीं है प्रश्न क्रिया का वेग किस में है उत्तर क्रिया का वेग प्रकृति में है पर माना है अपने में शरीर में मयपन करने के कारण क्रिया का वेग अपने में दिखता है